समुपस्थित सज्जनों कठोपनिषद की पांचवीं वल्ली का प्रकरण चल रहा है आरंभ के

श्लोकों में मुख्यतः आत्मा और कुछ परमात्मा का विषय बताकर यमाचार्य अब परमात्मा के विषय में कुछ बातें बता रहे हैं आठवें श्लोक के अंदर वो कहते हैं यह एशा सु

काम काम निर्मी तदेव शुक्रम तद्रह तस्मिन् मुच्यस्ोका श्रिता हा सर्वे तदु ना कशन अंततो गत्वा परमात्मा तक पर चाहते हैं कि यह पर क्या है

ए तत्वई तत्व यही वह परमात्मा तत्व है कैसा है वो परमात्म तत्व तो पहली पंक्ति में कहा यह ऐस पुरुष जो यह पुरुष है इस पुरी के अंदर जो रहता है इस पुरी में भी रहता है वह पुरुष कामम कामम निर्मिमाण कामनाओं के अनुसार

विविध भोगों को बनाता हुआ कामनाओं के अनुसार विविध भोगों को बनाता हुआ जीवात्माओं की कामना के अनुसार जीवात्मा जिन भोगों को प्राप्त करना चाहता है उसकी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए उसके अनुसार भोगों को निर्मिमाणा बनाता हुआ

लगातार बनाता हुआ जीवात्माओं के लिए भोग अपवर्ग की व्यवस्था करता हुआ सुपतेषु जागृति सोते हुओं में जैसे वो जग रहा है जिस समय हम सो जाते हैं जिस समय हमें प्रतीत होता है कि कामनाओं से रहित हो गए हैं भोगों की इच्छा अब मन में नहीं रही

सुषुप्ति अवस्था सुषुप्ति अवस्था को इसीलिए समाधि के तुल्य भी माना जाता है समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्मरूपता राग रहित भोगों की इच्छा से रहित स्थिति सुषुप्ति में होती है तो जिस समय हम सो जाते हैं हम सोए हुए व्यक्तियों में भी सुप्तेशु जागृति

वह तत्व सदैव जगता रहता है और जगते हुए क्या करता है वो कामम कामम निर्मिमाणा हमारी कामनाओं के अनुसार दिन में जो हमने कामनाएं रखी अथवा जिन कामनाओं को पूरा करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं उन कामनाओं के अनुसार हमारे भोगों को वो बनाता है हमें अन्न चाहिए तो हमारे सोने पर भी

परमात्मा पौधों के अंदर फसल के अंदर अन्न को उत्पन्न करता रहता है हमें वृष्टि चाहिए जिस समय हम सो जाते हैं उस समय भी परमात्मा की व्यवस्था से भाव बनती रहती है और वृष्टि की तैयारी होती रहती है हमें शुद्ध वायु चाहिए जिस समय हम सो जाते हैं उस समय भी परमात्मा के द्वारा यह

कार्य वायु के शोधन का कार्य उसकी व्यवस्था के अनुरूप चलता रहता है तो जिस समय हम सो जाते हैं जिस समय हम स्वयं अपनी कामनाओं की परवाह नहीं करते हमारी कामनाओं को हम समझ नहीं रहे होते हैं या हमारी कामनाएं उद्बुद्ध नहीं होती हैं, जिस समय हम अपने हित की बात को सोच तक नहीं रहे होते

जिन प्रयत्नों को हम करना चाहते हैं उनको नहीं कर रहे होते समस्त कामनाओं को भूल से जाते हैं जैसे कि वो हमारी कामनाएं ही ना हो उन समस्त चिंताओं को भूल से जाते हैं जो चिंताएं हमारी हैं लेकिन जब हम अपनी कामना और चिंता को भूल जाते हैं उस समय भी वो परमात्मा जगता रहता है हमारे लिए जगता रहता है परमात्मा कभी सोता नहीं और

जगते हुए मिठल्ला नहीं बैठा रहता उसका कार्य तब भी चलता रहता है और उसका कार्य है कामम कामम निर्मिमाणा हमारी कामनाओं के अनुरूप हमारे भोगों को वो बनाता रहता है हम शरीर की पुष्टि चाहते हैं हम सो जाते हैं तब भी हमारा शरीर पुष्ट होता रहता है हम थकान को दूर करना चाहते हैं हम तो निद्रा का यत्न करके सो गए

अब सोते समय हम कुछ नहीं कर रहे लेकिन परमात्मा इस समय भी हमारी थकान को दूर कर रहा है हमारी कोशिकाओं को नया जीवन प्रदान कर रहा है तो जिस समय हम अपनी इच्छाओं से रहित हो जाते हैं अपनी चिंता नहीं करते अपने बारे में सोचते तक नहीं उस समय भी वो परमात्मा हमारे बारे में सोचता रहता है सदैव वो हमारे हित के लिए सोचता रहता है ऐसा वो ब्रह्म है

तो यह एशु या एश सुपेशु जागृति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण है तो इस सबके माध्यम से परमात्मा की कृपालुता हमारे ऊपर दया इसको यमाचार्य बताना चाह रहे हैं हमें अपनी जितनी चिंता है उससे अधिक चिंता परमात्मा को हमारी है जिस प्रकार से छोटा बच्चा शिशु

इधर उधर गतिविधि करते हुए अपने बारे में कुछ सोचता है अपनी कुछ चिंता करता है मेरे को ये चाहिए मेरे को ये खाना है लेकिन जिस समय वो सो जाता है जिसको उस समय अपनी इच्छाओं का कुछ पता नहीं रहता उस समय भी उसकी माता उसकी कामना की पूर्ति के लिए उसके हित के लिए चिंतन करती रहती है जागती रहती है व्यवस्था करती रहती है

तो इसी प्रकार परमात्मा भी सतत हमारी चिंता करता है हमारे विषय में सोचता है हमारे विषय में व्यवस्था करता रहता है साधक के लिए ये भाव मन में रखना साधना की प्रगति के लिए आवश्यक और बहुत उपयोगी है इससे परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है हम उसके प्रति समर्पित होते हैं श्रद्धान्वित होते हैं

और उसके नियमों को आदेशों को हम अधिक श्रद्धा से पालने को तत्पर होते हैं उसके पूरे आदेशों को पालन करने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर सतत विद्यमान है और हम जो कभी सोच लेते हैं कि हमारी प्रगति नहीं हो रही या हमारा कुछ उद्धार नहीं हो रहा पता नहीं परमात्मा हमारी सुन भी रहा है या नहीं

हम जो स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं वो परमात्मा तक पहुंच भी रही है या नहीं तो यमाचार्य कह रहे हैं वो तो सदैव हमारे लिए ही कार्यरत है हमारे हित के लिए ही लगा हुआ है इतना विश्वास इतना दृढ़ विश्वास साधक के मन में होना चाहिए और उस परमात्मा के गुणधर्मों को बता रहे हैं तदेव

वही परमात्मा जिसका ऊपर वर्णन किया जो सतत हमारी चिंता कर रहा है वो कम शक्ति वाला या असमर्थ व्यक्ति नहीं है जो हमारी केवल चिंता कर रहा है केवल हमारे बारे में सोच रहा है वो समर्थ भी है उस बात को बताने के लिए आगे विशेषण दिए तदेव शुक्रम तद तदेव तदैव अमृतम उच्यते

वही परमात्मा शुक्र है प्रकाशशील है ज्ञान स्वरूप है शुद्ध स्वरूप है बल स्वरूप है वो निर्बल ज्ञान से रहित नहीं है वो ऐसा अज्ञानी नहीं है कि हमारे कल्याण की भावना करते हुए भी हमारा अकल्याण कर दे जैसा कि अज्ञानी माता पिता बच्चों का अहित कर देते हैं कल्याण की भावना रखते हुए भी हित की भावना रखते हुए भी अज्ञान

बच्चों का अहित कर देते हैं परमात्मा कल्याण की भावना भी रखता है और ज्ञान से परिपूर्ण है शुक्र है वो कभी हमारा अहित नहीं कर सकता तद भ्रह्मा वही ब्रह्म है वही सबसे बड़ा है वो हमारा सबसे बड़ा कल्याणकारी है और सामर्थ्य की दृष्टि से भी वो सबसे बड़ा है तद और तदेव अमृतम उसे ही अमृत कहते हैं वो परमात्मा ही अमृत है

महसी दयानंद ने सत्यागत प्रकाश में लिखा ये शेष कौन है ये शेष भगवान कौन है ये परमात्मा का नाम है सर्प का तरह का कोई व्यक्ति या कोई प्राणी नहीं है ये शेष परमात्मा ही है जो सदा अवशिष्ट रहता है उसी के आधार पर ये पृथ्वी है और यही पृथ्वी नहीं बाकी सारे लोक-लोकांतर भी उसी परमात्मा के ऊपर आश्रित है

तथ न अत्यति कश्य निश्चय ही उस परमात्मा का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता कोई लोक नहीं कर सकता कोई प्राणी नहीं कर सकता तत्ओ न अत्यती कश्य न कोई भी व्यक्ति कोई भी लोक तत्ओ न अत्यती उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता